राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम एकलव्य आपने एकलव्य का नाम तो सुना होगा जैसा कि आप जानते ही हैं हमारे देश में अनेक जाति के लोग रहते हैं इन्हीं अनेक जातियों में एक जाति है भील जाति एकलव्य भील जाति के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था एक बार एकलव्य के पिता हिरण्यधनु शिकार के लिए गए तो एकलव्य ने मां से पूछा मां पिताजी कहां गए हैं बेटा एकलव्य तुम्हारे पिता जंगली जानवरों के शिकार के लिए गए हैं वे हम भिलों के राजा हैं ना इसीलिए सबकी रक्षा का भार तो उन्हीं पर है मां मैं भी पिताजी के साथ शिकार खेलने जाया करूंगा और मां तेरे लिए बहुत सुंदर हिरन की खाल लाऊंगा जरूर जाना बेटे पर तुम तीर चलाना तो सीख लो मैं तीर चलाना जरूर सीखूंगा मां ऐसा निशाना लगाना सीखूंगा कि सब देखते रह जाएंगे शाबाश बेटे पर कुछ भी सीखने के लिए गुरु की जरूरत होती है गुरु किसे बनाऊंगा गुरु तुम भी किसी को गुरु बनाकर धनुर्विद्या तो सीखो अच्छा मां उस समय तो एकलव्य मां की बात सुनकर चुप हो गया मगर एक प्रश्न उसके दिमाग में घूमता ही रहा कि तीर चलाना सीखने के लिए वो गुरु किसको बनाए वो कोई फैसला न कर सका एकलव्य के पिता शिकार से लौटे तो उसने उनसे पूछा पिताजी धनुर्विद्या सिखाने के लिए सबसे अच्छा गुरु कौन है धनुर्विद्या सिखाने के लिए तो गुरु द्रोणाचार्य का चारो नाम है अच्छा पिताजी गुरु द्रोणाचार्य कहां रहते हैं हस्तिनापुर के पास उनका आश्रम है कौरव और पांडव उन्हें से अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रहे हैं पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो मैं भी उनसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं एकलव्य बेटा ये तुम क्या कह रहे हो हां पिताजी मुझे उन्हीं से ये विद्या सीखनी है मुझे आशिरवाद दीजिए. अच्छा बेटा, भागवान तुम्हे सफल करे. एक लव्य अपनी लगन का पक्का था. जो बात सोच लेता, उसे पूरी करके रहता. आखिर वो पहुच ही गया गुरु द्रोनाचारे के आश्रम में. देव के चरणों में प्रणाम करता हूं आयुष्मान भव तुम कौन हो बालक और मेरे आश्रम में किस लिए आए हो गुरुदेव मैं भीलराज हिरण ने धनु का पुत्र एकलव्य हूं मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं मेरे पिता ने बताया है कि धनुर्विद्या सिखाने में आपकी कीर्ति चारों ओर है मैं बहुत विश्वास और लगन के साथ आपके पास आया हूं आप आप मुझे अपना शिष्य बना ले हम यह बालक देखने से ही कितना योग्य और दृढ़ निश्चयी लगता है यह मेरे सभी शिष्यों से अधिक निपुण बनेगा पर मैंने अर्जुन से कहा था कि धनुर्विद्या में मेरा कोई भी शिष्य उससे ज्यादा निपुण नहीं बनेगा यदि मैंने एकलव्य को अपना शिष्य बना लिया तो अर्जुन को दिया गया वचन झूठा हो जाएगा गुरुदेव क्या सोच रहे हैं अब एकलव्य मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता तुम लौट जाओ पुत्र गुरुदेव मैं बहुत दूर से आया हूं मैंने आपको ही अपना गुरु माना है आपसे धनुर्विद्या सीखे बिना मैं वापस घर नहीं जाऊंगा मुझे निराश ना करें मुझ पर कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना ले वत्स मैं तुम्हारी इच्छा शक्ति और लगन की प्रशंसा करता हूं किंतु मेरे पास समय नहीं है मैं राजकुमारों को शिक्षा देने में व्यस्त हूं मेरे पास और किसी को शिष्य बनाने के लिए समय नहीं है तुम लौट जाओ पुत्र एकलव्य निराश होकर वहां से चल दिया पर उसने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने का जो निश्चय कर लिया था उससे वो पीछे नहीं हटना चाहता था वो पास के जंगल में ही ठहर गया उसने पत्थर से द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई उसी को अपना गुरु मानकर धनुष बाण चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया उसने रात दिन सर्दी गर्मी बरसात किसी की परवाह नहीं की लगातार मेहनत करने से वो निशाना लगाने में निपुण हो गया एक दिन एकलव्य रोज की तरह अभ्यास कर रहा था कि तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी ओह यह कुत्ता कहां बोल रहा है मेरा ध्यान बार-बार भंग कर देता है देखो कहां है दिख तो नहीं रहा ओफ यह आवास यह यू नहीं मानेगा जहां भी हो इसकी आवास सुनकर ही इसकी और तीर चलाता हूं तब ही चुप होगा यह यह ले केवल आवाज से ही दिशा का अंदाजा लगाकर एकलव्य ने कुत्ते का मुंह तीर से बंद कर दिया वो कुत्ता कौरव और पांडवों का था अपने कुत्ते का मुंह इस प्रकार तीरों से बंधा देखकर कौरव पांडव हैरान हो गए वो तीर मारने वाले को इधर-उधर ढूंढने लगे कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक सांवले रंग का किशोर जिसके सिर पर जटाएं हैं और जो हिरण की खाल पहने है कंधे पर तरकश और हाथों में धनुष बाण लिए खड़ा है उसके चेहरे पर अनोखी चमक है उन्होंने एकलव्य से पूछा इस कुत्ते का मुंह तीर से तुमने पींदा है हां मैंने इसकी आवाज सुनकर तीर चलाए थे यह मेरे अभ्यास में रुकावट डाल रहा था तुमने यह बाण चलाना किससे सीखा ध्रोणाचार्य ही मेरे गुरु हैं गुरु ध्रोणाचार्य ये कैसे हो सकता है चलो गुरुदेव से ही पूछते हैं हां चलो चलें गुरुजी गुरुजी ये देखिए एक भील बालक ने केवल आवाज सुनकर ही हमारे कुत्ते का मुंह तीरों से बंद कर दिया है और उसके कहीं चोट भी नहीं लगी है देखो आश्चर्य अद्भुत यह तो अवश्य किसी निपुण व्यक्ति का कमाल है गुरुजी आपने तो कहा था कि धनुर्विद्या में अर्जुन से बढ़कर मेरा कोई शिष्य नहीं होगा हां किंतु वो बालक कहता है कि वो आपका शिष्य है मेरा शिष्य लेकिन अच्छा चलो वहीं चलकर देखते हैं वो सब एकलव्य के पास पहुंचे तो द्रोणाचार्य को देखकर एकलव्य ने पूरी भक्ति से उनकी पूजा की और चरणों में प्रणाम किया प्रणाम गुरुदेव मैं एकलव्य आपका शिष्य आपका स्वागत करता हूं आयुष्मान भव एकलव्य तुम मेरे पास आए थे लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना शिष्य बनाने से इंकार कर दिया था इसीलिए गुरुदेव मैंने आपकी मूर्ति बनाई और उसे ही गुरु मानकर धनुष पार चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया एक लव वत्स मैं तुम्हारी लगन और प्रतिभा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ सचमुच धनुर्विद्या में तुम सबसे आगे हो किंतु किंतु क्या गुरुदेव क्या मुझसे कोई भूल हुई है नहीं वत्स नहीं तुमने मुझे अपना गुरु माना है ना जी गुरुदेव तो क्या हर शिष्य की तरह तुम विद्या प्राप्त करने के बदले में गुरु दक्षिणा देने को तैयार हो हां जो गुरु दक्षिणा आप मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं आ क्या करें गुरुदेव एकलव्य तुम अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर मुझे गुरु दक्षिणा में दो बस इतनी सी बात जैसी आपकी आज्ञा यह लीजिए दाएं हाथ का अंगूठा आपके चानों में समर्पित है एक लब वियर तुमने तो सच मुछ छुरी से अपना अंगूठा काट कर मुझे दे दिया वत्स तुम सच मुछ मान हो तुम्हारी गुरु भक्ति की कोई सीमा नहीं गुरु भक्ति के लिए हमेशा तुम्हें याद रखा जाएगा तुम अद्वितीय हो एक लव्या अद्वितीय हो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक लव्या आलेख अर्चना प्रभाकर कलाकार वीना होरा राकेश शर्मा सरोजनी प्रीतम सुरेंद्र सेठी सुषमा कौशिक मालती और भानु भटनागर विशे संयोजन स्वर्णा गुप्ता, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और पुष्पलता, नर्मान सहयूग वंदना निगम, नर्मान इवं प्रस्तुती प्रभुदायाल खटर तथा परियोजना नर्देशन टॉक्टर एल जी सुमित्रा।